मांगने वाले से तो पेड़ भी भय पाते और पैसेंजर भी कतराते हम अठानी रुपया देके भगाओ मांगने वाले मत बनो भगवान से मांगो मत हमने नहीं मांगा गुरु से भी नहीं मांगा गुरु ने इतना दिया कि मैं देते देते थक गया और खजाना खूटता भी नहीं हा देख तृप्ती तृप्ति घोसला भी ऐसा बनेगा सबके पास है जानने की शक्ति बच्चा ये क्या है ये क्या है कोई बोलता थोड़े कि तू पूछ घोसला बबलू थे ना तभी पूछते थे मम्मी ये क्या है? ये चिड़िया ये चिड़िया है तो ये क्या है अभी दाढ़ी वाला बना है। <laughs> बोलो थे कि नहीं ये क्या है ये क्या है ये, ये पानी है ये पत्तोले है <laughs> फूलता है हाँ? इतको फूलता बोलते हैं। अभी दाढ़ी वाला बन के बैठ गया बड़ा बापू भी ऐसे ही सब ऐसे ही करके आए अपन नहीं क्या ऐसा जानने की शक्ति स्वतः सिद्ध है उसका अनुदान है परम सत्ता का परमेश्वर का जानने की शक्ति मानने की शक्ति किसी न किसी को मानते बोले हम किसी को भी नहीं मानते नास्तिक है तो नास्तिक नास्तिक को मानेगा हम्म नहीं मानेंगे हमारा कोई पक्ष नहीं तो अपक्ष भी एक पक्ष हो गया तो मानने की शक्ति जानने की शक्ति स्वतः सिद्ध है तीसरी करने की शक्ति बच्चा कुछ भी नहीं फिर भी हाथ पैर हिलाता रहता कुछ ना कुछ करता रहता है Osionfish. कुछ करने को नहीं है हाँ, तो बड़े बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग भी नाक में खुरपा घुमाते रहते फिर हाथ में कुछ मिल जाता है तो घुमाते रहते कुछ न कुछ करते रहते ऐसा किसी को, को तुमने देखा हो तो हाथ ऊपर करो ईमानदारी से घोसला हाथ ऊपर करो ईमानदारी से देखा होगा नहीं देखा किसी को यूँ करके फिर हाथ में घुमाते रहें देखा है कि नहीं देखा तुमने भी किया होगा करने की शक्ति कुछ ना करो तो फिर करते रहो ये तीन शक्तियों का अगर ठीक <coughs> मोड़ कर दिया जाए तो भगवान बन जाए भगवान तो है हाँ ही है भगवान अपने को जान जाए एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल सभी भगवत स्वरूप है जब भगवान सर्वव्यापक है चिदघन है उनके सिवा एक तिल भी नहीं है तो आप भगवान से अलग कैसे हो जाएंगे? अगर भगवान से आप अलग हो गए तो भगवान अखंड कैसे रहे अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये न चरा चर चलने फिरने वाले अचर स्थिर उनमें व्याप रहे भगवान अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चरा तत्पदम दर्शितम ये ऐसे भगवान के तत्व का जिन्होंने उपदेश दिया तस्मय से गुरुवे नमः ऐसे महापुरुष ही गुरु हैं जो हमें भगवान का ठीक एड्रेस बताते भगवान का ठीक जिनको अनुभव हुआ अथवा भगवान की ठीक महानता जो जानते ऐसे पुरुष ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम ऐसे पुरुषों का ध्यान सारे ध्यानों का मूल है ऐसे पुरुष की पूजा सभी पूजाओं की पूजा है हम पहले तो शिव जी की पूजा करते उसके पहले काली की करते थे फिर कृष्ण जी किया कयू की पूजा की जब गुरु जी मिल गए तो बस सारी पूजाएं पूरी हो गई समझ गए घोसला घोसला घोंसला बोलते क्या घोसला बोलते बापू जी बोलते उसमें मौज है बस वो भी है हमारा घोसला जी चंडीगढ़ वाले वो अब रिटायर हो रहे नहीं तो उनको लगा देता आपके ट्रस्ट में ये ठीक रहेंगे तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम बस गुरु जी ने कह दिया बात पूरी हो गई जाओ डिशा रहो तो रहे एक दिन रहना मुश्किल था सात साल गुरु जी ने वहीं रखा तो सारी परिस्थितियों से गुजरते मजबूत हो गए मेरे को पता ही नहीं कि ऐसा मजबूत भी बनेंगे हम मन को अच्छा लगे तो कुत्ता भी करता रहता है अच्छा नहीं लगा तो भागते गए अपने छोरे हैं न इधर अच्छा नहीं है इधर पतन होता है उधर अच्छा नहीं मेरी बदली कर दो <laughs> थोड़ा बदली करते रहते समझते गए अभी ढीले है मन चाह काम तो कीट पतंग और कुत्ते भी कर लेते हैं ट्रैफिक के साथ मन चाह तो वो दौड़ लगा देते कुत्ते भी भोंगते हैं कार के साथ नहीं दौड़ते मन चाह तो सभी कर लेते हैं लेकिन करने की शक्ति का सदुपयोग जानने की शक्ति का सदुपयोग मानने की शक्ति का सदउपयोग मानो तो उस परमेश्वर को मानो गुरु तत्व को मानो जानो तो उसी को जानो और करो तो उसी के लिए करो साक्षात्कार हो जाएगा ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर लगन पू चेत का आनंद लेते हाथे पीते मन अ कहते ब्रह्मंद मस्ती में रहते रहो गृहस्थ गुरु का देश गृहस्थ साधु करो उपदेश ए गुरु ने वार गुजरात डीसा गाँव पधार नृत्य गाए दी जीवन दाना तब से लोगों ने पहचाना द्वार पे कहते नारायण हरी लेने जाते कभी मधु अच्छा ये मधुकरी क्यों लेने जाते करने की शक्ति जानने की शक्ति का सतुपयोग करने की प्रेरणा भगवान ने दी मन में आया कि अपन घर बार छोड़ा लोग प्रसाद लाते उनको बांट देते अपन अभी घर का खाते भीख नहीं मांगते दान का नहीं खाते तो ये भी एक अर्चन था तो शादी वादी करा दी थी तो दूल्हा थे तो अंगूठी तो अंगूठिया तो थी वो सब बेच के भंडारा कर दिया फिर मांगने चले गए जहाँ भी अर्चन आती है वही करो अड़चन मिटे अब सिंह को आज दे रहे साधु के कपड़े और पैसे वैसा नहीं जमा करके जाओ उड़ाओ अभी है क्या उड़ा तो दिया बाकी है उड़ा दो गरीबों में साधुओं में भंडारा कर दो फिर जाओ चलते जाओ देखो कैसे आता है खिलाने वाला कैसा संभाल लेता है करना है तो चुटकी से होता है नारायण हरी हरि ओम करने की शक्ति का बस उपयोग करो ईश्वर प्राप्ति मानने की शक्ति का उपयोग करो जानने की शक्ति का उपयोग करो सत्य को जानने के लिए सत्य को मानने के लिए सत्य को पाने के लिए बस